दोस्तों मैं हूं आपकी स्नेहल तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं हमारे कुछ खास मेहमानों के साथ तो आज हमारे बीच में है मनीषा यादव जी जो कि राइटर हैं पोइटिस भी हैं और बड़े बड़े मंचों में काव्य पाठ भी कर चुके हैं गजल और मुक्ता लिखते भी हैं और सुनाते भी हैं आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट है योग रेकी सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं और साथ ही साथ सोशल मीडिया ने भी आपको बहुत मदद करी आपके इस साहित्य जगत में और आज हमें अपने गजलों से और अपने स्पिचुअल एक्सपीरियंसेस से हमें आनंदित करेंगे इसी के साथ हमारे बीच में सोनी नरेंद्र जी भी हैं जो कि कंपोजर भी हैं, भक्ति गीत भी सुनाते हैं लिखते हैं गुणवाणी भी सुनते और सुनाते हैं लव सोंग आदि सुनते लिखते कम्पोज भी करते हैं और इन सब का साथ देने के लिए हमारे बीच में आर रमेश जी भी हैं। तो चलिए इन सब से हम बातें मुलाकातें करेंगे लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं हाल हाली गई हो रहा नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से अपने घर में रहकर आप सारी चीजों को देख रहे होंगे क्योंकि बाहर कम जाना हो रहा है लेकिन फिर भी आप बाहर जाते होंगे तो पूरी प्रिकॉशन के साथ जा रहे होंगे तो अपना ध्यान रखिए और दूसरों को भी बताते रहिए सोशल डिस्टेंस के साथ साथ मास्क पहन आप मार्केट में या बाहर किसी भी काम के लिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर अपना प्रोटेक्शन करके ही जाइए तो आइए आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ मनीषा यादव जी हैं और जो काफी समय से लिखती हैं गजल मुक्तक वगैरह तो आज हम उनसे कुछ हाथ के गजले और कुछ मुक्तक उनके द्वारा सुनेंगे और पिछले कई समय से लिख रहे हैं तो एक राइटर और पोइटिस्ट हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से मनीषा यादव का आज के शो में बहुत बहुत स्वागत है इन चंद तालियम के साथ मनीषा जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप मैं बहुत अच्छी हूं सर बहुत बहुत जी आप जी कैसे जी हैं सर बहुत अच्छे हैं और आपको देखकर और अच्छे हो गए हैं <laughs> और हमारे सभी दर्शक मित्र तो भी खुश हो रहे होंगे क्योंकि आज आप कुछ मुक्त और गजलें उनको सुनाएंगे और कहते हैं कि माता पिता की होती है जान बेटिया दो घरों की बढ़ाती है शान बेटिया भाई आपके स्वागत में मैं चाहूंगा कि जिस तरह से एक महिला होने के नाते आप इन सारी चीजों को करती हैं और हम महिलाओं का काफी सम्मान करते हैं क्योंकि आप है तो दुनिया है आप नहीं तो दुनिया नहीं है <laughs> लेकिन कई बार हम इस चीज को समझने में गलती कर देते हैं तो मुश्किलें आ जाती है देर सवेर व्यक्ति को समझ में आता है की हर व्यक्ति का इम्पोर्टेंस है और हर व्यक्ति में भगवान में वो सारी रचनाएं वो सारी खूबियाँ रख दी हैं बस उसे तलाशना और उसको निखारने की जरूरत होती है तो आपने अपने अंदर की छिपी हुई जो कविताएं हैं गजलें हैं जो मुक्तक आपके अंदर थे मानस के अंदर उसे आपने निकाला और किताबों में लिखा और फिर मंचों पर भी आपने पढ़ा है तो आज हम आपको सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से हमारे दर्शक मित्रों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तो मैं चाहूंगा की जो आपकी बहुत सुंदर रचना वैसे सभी आपकी रचनाएं तो सुंदर लेकिन कुछ चीजें जो आपको बहुत अपील करती हैं, आपको लगता है कि इस मंच पर हमें सुनाना चाहिए तो इस विश्व पटल के मंच पर आपका स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आपकी पहली सुंदर रचना आप सुनाई जी आ, मैं आपका बहुत जी. बहुत धन्यवाद करती हूं सर और चार पंक्तियों के साथ मैं प्रारंभ करती हूं सुनिएगा मैं पंक्तियाँ पढ़ती हूँ क्या गजब बन गई जिंदगी मेरी बन गया है वो लड़का कहानी मेरी मैंने चाहा उसे कितना कैसे कहू मैंने चाहा उसे कितना कैसे कहूँ मैं आप सभी को जोड़ती हूँ जब ये आग का पानी सूख जाता हुँ, है हुँ, हुँ, और दिल किसी की चाहत में पूरी तरह से डूब जाता है, क्या बात है? जब प्रेम पावन पुनीत हो जाता है तब जो पंक्तियाँ निकलती हैं, वो पंक्तियाँ आप सभी के समक्ष रखती हूँ सुनिएगा धूप में हो गई जिंदगी प्यार में हो गई बावली जिंदगी पीत का व्याण क्या सिखाया उसे पीत का व्याण क्या सिखाया उसे रह गई बनी वली रह गई बन के रतना वली देगी जी, जी जी जी बहुत सुंदर बहुत बढ़िया रचना आपने बहुत बहुत धन्यवाद जी जी अच्छा लग रहा है आप जिस रंग से आप पढ़ रहे हैं एक सुकून मिलता है आपकी आवाज के माध्यम से जो गीत आप सुना रहे हैं और धन्यवाद आइए मैं अच्छा ग़ज़ल आप है हमें बहुत ही प्यारा सा जी मैं एक शुरुआती दौर की गजल जब मैं युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच से जुड़ी हुई थी शुरू में मैं वहीं से जुड़ी हूं और बहुत अच्छा, अच्छा वहां का पारिवारिक माहौल है सब लोग बहुत अच्छे हैं हमारे मंच के परिवार की तरह ही रहते हैं तो वहां से जो मैंने पहली गजल मैंने लिखी थी वो मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ सुनिएगा स्वागत जी मैं पढ़ती हूँ hmm. दूर जा भी तुझे मैं पाती हूँ दूर जा भी तुझे मैं पाती हूँ तेरी बात मुझसे आती हूँ दूर जा भी तुझे मैं पाती हूँ जिंदगी नाम रख लिया पढ़ती हूँ इस गजल का हसरतें थी जो मिटा दी मैंने हसरतें थी जो मिटा दी मैंने तेरे खुद पढ़े अब चलात धन्यवाद जी मनीषा यादव जी बहुत ही अच्छा गजल आपने शुरू किया है और गजलों का ये सिलसिला जारी रहेगा मनीषा जी जब तक मैं चाहूंगा कि आपका ये लिखने का जो यात्रा है गजल मुख वगैरह जो लिखने की यात्रा है काफी समय से आप लिख रहे हैं अलग अलग बहुत बड़े बड़े मंचों पर आपने आप काव्य पात्र किया है और सभी जगह से आपको तबजो मिला है सम्मान मिला है तो मैं चाहूंगा की ये जो यात्रा अभी जो रिसेंटली आप तीन सालों से ये सारी चीजें शायद मंचों पर जाना शुरू हुआ लेकिन इसके पहले जो कविताओं का या मुख्य चीजें लिखना शुरू हुआ वो कब से और किस तरह से हुआ और किन से आपको ज्यादा प्रेरणा मिला लिखने के लिए वो जी ये आ, मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहती हूँ कि मुझे प्रेरणा अपनी जिंदगी से ही मिली थी क्योंकि हुँ, हुँ. जब इंसान कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती है जब हम किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और वो वे व्यक्ति हमारा भरोसा तोड़ देता है तो हम अकेलेपन का जब अनुभव करते हैं और उस अकेलेपन में हम उस व्यक्ति से हटकर जब वापस अपनी ओर लौटते हैं और अपनी एक सेल्फ रियलाइजेशन के एक यात्रा जो शुरू होती है हमारी तो उस वक्त मैंने आध्यात्म में लिखना शुरू किया था शुरू जी, में जी मेरी खोज भी रही है मैं शुरू से थोड़ा आध्यात्मिक बचपन से ही रही हूँ और मेरा काफी अध्यात्म में इंटरेस्ट भी रहा है लेकिन उस वक्त मैंने स्वयं को जानने और पहचानने की कोशिश जब करी तो अध्यात्म से मैंने कई बार ऐसे ही कुछ कविताएं में कुछ दिमाग में आता था तो किताब कोई नोटबुक खोल के उसमें लिखना शुरू कर देती थी तो सफर वही से शुरू हुआ है और ये बीच बीच में मैं लिखती रही हूँ बचपन में मैं नहीं कहूंगी मैं लिखती थी हालांकि मेरा इंटरेस्ट था जैसे महादेवी वर्मा हैं दिनकर जी है निराला जी हैं इस तरह की या जो हमारे पाठ्यक्रम में जो कृष्ण जी का वर्णन होता था कृष्ण का राधा का इस तरह का जो वर्णन होता था जो व्याख्याएं होती थी वो मुझे बहुत प्रिय होती थी अपने एग्जाम में भी मैं हमेशा उसको करके आती थी वो जरूर मैं हिस्सा जो है अपने एग्जाम में पूरा चाहे मैं कुछ भी क्वेश्चन छोड़ दू क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन वो मैं जरूर पढ़ती थी और वो पूरा पढ़ती थी मैं और वो कभी भी मैं एग्जाम में उस पार्ट को नहीं छोड़ती थी तो ये भी जी पाँच छह साल पहले मैं थोड़ा थोड़ा लिखना मैंने शुरू किया था फिर 2017 हजार में जब मैं एफ लिखने लगी हालांकि मैं कवियों से नहीं जुड़ी हुई थी और ना ही मैं किसी को जानती थी लेकिन एम पर कुछ इस तरह के लोग मिले ऐसे मित्र मिले जो आज घनिष्ठ मित्र भी हैं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनसे कोई खास वास्ता नहीं है लेकिन शुरुआती दौर में उन सभी लोगों ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया चाहे मैंने कुछ गलत ही लिखा किसी चीज को ठीक से नहीं लिखा जिसका कोई तुक नहीं बनता था चाहे वैसा ही लिखा सिर्फ भावनाएं जो है कागज पर उतारी उसको भी लोगों ने बड़ा प्रोत्साहन दिया तो मैं एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान मानती हूँ सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सोशल मीडिया ने मुझे इतने अच्छे अच्छे लोगों से जोड़ा है जो आज के डेट में मेरे वर्तमान में आप कह सकते हैं कि वर्चुअल से रियल फ्रेंड है एक परिवार की तरह ही सोशल मीडिया ने जी, मुझे जी, एक परिवार दिया है साहित्य जगत में मनीषा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से लिखना हुआ और सोशल मीडिया पे आप पोस्ट करती थी लिख कर कुछ चीजें अच्छी भी होती थी कुछ दुग्बंद भी आप डाल देते थे लेकिन उन सभी को जोगबंदी ही होती थी सही बात है जो प्रोत्साहन मिला मुझे सबसे वो बहुत बड़ी बात थी कि लोग आपको किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं किसी चीज के लिए और किस तरह से आगे बढ़ाते हैं तो मैं उन सभी की बहुत बहुत बहुत आभारी जी जी जी बहुत सुंदर मनीषा जी आपने अपनी गजल सुनाकर कर हमें और हमारे सभी सुनने वालों को और बहुत आनंदित किया इसका हम तय दिल से आपको धन्यवाद करते हैं और साथ ही में आपने इस काव्य जगत के शुरुआती दिनों का हमसे एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि किस तरह सोशल मीडिया ने आपकी मदद की और आप इस मुकाम तक पहुंच पाए हम आशा करते हैं कि आप यूं ही आगे बढ़ते रहें इन्हीं सब बातों के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि मनीषा यादव जी आप योगा भी सीखते हैं सिखाते हैं शायद योग के बारे में आपकी काफी अच्छी पकड़ है तो योग के साथ आपका जैसे अभी आपने बताया की अध्यात्म के साथ आपकी रुचि है और योग का जो आपने ये भी खास समझा और पढ़ाती हैं लोगों को तो मैं चाहूंगा की योग एक्चुअली में क्या है आपके हिसाब से कहेंगी जी योग क्या है ये बताने से पहले मैं ये बता दूं कि योग की यात्रा भी मेरे लिए सेल्फ के तौर पर ही शुरू हुई थी क्योंकि मैं अध्यात्म में इंटरेस्ट रखती हूँ तो हुँ. इसी चीज में मेडिटेशन में ध्यान में मैं आगे बढ़ने के लिए मैं योग से जुड़ी थी जिसके लिए मैं मुरारजी देसा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा जो दिल्ली का टॉप मोस्ट योगा सेंटर है सरकारी जो है ये है इसके लिए मैं यहाँ गई थी और ये दिल्ली के पटेल चौक में इधर स्थित है तो मैं यहाँ योगा सीखने नहीं गई थी बेसिकली मैं मेडिटेशन सीखने गई थी और अच्छा, अच्छा। उस टाइम पर मेडिटेशन का कोर्स उस महीने जो है नहीं था ऑलरेडी तीन महीने का कोर्स होता है जो डेट उस महीने नहीं थी नेक्स्ट मंथ पढ़ने थी तो मुझे उस महीने एडमिशन नहीं मिला तो मैं एक महीना मैंने योग ज्वाइन कर लिया की मैं घर बैठ के क्या करूँगी चलो योग कर लेते हैं सेंटर है तो आ जाते हैं तो योग से ऐसे जुड़े के बस जुड़े ही रह गए एक बार है? मुझे लगता है जो योग से जुड़ जाता है वो फिर जिंदगी भर इससे जुड़ा रहता है कभी इसको छोड़ता नहीं है या छोड़ ही नहीं पाता है शायद जी जी जी जी जी और हमारे सोनी जी आ गए हैं तो मैं चाहूँगा कि सोनी जी स्वागत है आपका कैसे हैं आप मनीषा यादव जी हाँ। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी जो है भक्ति गीत वगैरह गाते हैं बड़े प्यार से और गुरुवाणी सुनाते हैं लोगों को तो मैंने कहा ने कि, कि आपके स्वागत में वो एक गीत पेश करेंगे <laughs> जी मुझे बहुत खुशी होगी मुझे भक्ति गीत बहुत पसंद है मैं एक्चुअली थोड़ा सा मैं देर से जुड़ा मैं अभी तो से कोई से नहीं। मुझे हाँ मनीषा जी से मतलब आप राइटर है पोइट्रेस है क्योंकि एज ए राइटर और आप और हम जैसे एक तरह से आप अगर कुछ एक शरीर तैयार करते हैं तो हम उसमें जान डालते हैं हम, okay. हम हैं ठीक <laughs> है ना तो आप और थीक हम थीक मतलब एक ही, एक ही इंजन है तो हम पीछे के डबे हैं है ये क्या होता है की आप हमसे रमेश जी के बदौलत तो बहुत धन्यवाद <laughs> है रमेश जी का हम भक्ति गीत ही नहीं हम भक्ति गीत ही नहीं जो भी अगर जैसे कंपोजिंग्स वगैरह कर रहता है जाने रहता है, तो सब करते हैं तो आज भक्ति की बात लगी है वैसे तो <गाँगा> G. I. Yeah.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 सोनी जी आपने बहुत ही सुंदर गीत हमें और हमारे लिस्नर्स को सुनाया और साथ ही साथ मनीषा जी आपने बताया कि योग में भी आपकी रुचि थी और आपने दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट से योग सीखा और ऐसा सीखा कि अभी तक आप योग करते भी हैं और कराते भी हैं और सच में आज मेडिटेशन हमारे जीवन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रही है जिससे हम खुद से जुड़ते हैं ईश्वर से जुड़ते हैं और उनसे शक्तियां लेकर हम अपने शरीर को और मन को स्वस्थ रख पाते हैं तो चलिए दोस्तों इन्हीं सब बातें मुलाकातों के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं धड़कने कोई सुन रहा होगा और आहिस्था कीजिए बातें धड़कने कोई सुन रहा होगा लफ्ज गिर ना पाए होटों से वक्त के हा इनको चुन लेंगे कान रखते हैं ये दरूदी बात राज की सारी बात सुन लेंगे कर ना और कीजिए बातें अपसाना दिल सुने और निगाह दोहराए अपने चारों तरफ की ये दुनिया सास का शोर भी ना सुन पाए ना सुन पाए और लास्थान जी जिए बातें धड़कने कोई सुन रहा दूगा लफ्ज गिरने न पाए होठो से वक्त के हा इनको चुन लेंगे कान रखते हैं ये दरो दीवा राज की सारी बात सुन लेंगे नाहिस्ता कीजिए बातें आज इतने करीब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 फासला, कोई न रह जाए न रह जाए और आहिस्ता तीजी बातें धड़कन कोई सुन रहा होगा लफ्ज गिरने न पाए होटों से वक्त के हाथ इनको चुन लेंगे कान रखते हैं ये दरो दीवा राज सखियों से वो बातें करना भूल गई चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई मुझको देखा बनघट पे तो मुझको देखा बनघट पे तो पानी भरना भूल गई चुपके चुपके <स्थियों> गई सखी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 ऐसा तो रोग लगा काजल कंगन बिंदिया काजल में कंगन बिंदिया से सबर ना भूल गई चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना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 करना भूल गई आइए आगे बढ़ते हैं और मनीषा जी से मैं फिर बोलना चाहूंगा आपको और मनीषा जी मैं चाहूंगा कि गजल खूबसूरत गजल जो है आप सुनाइए जी <laughs> मैं बिल्कुल आपको एक खूबसूरत सी गजल से जोड़ती हूँ जी, जी पढ़ती हूँ सुनिएगा स्वागत स्वागत मेरा मैं रखो का ठिकाना भूल जाती हूँ तुम्हें जब देखती हूँ तो समाना भूल जाती हूँ तुम्हें जब देखती हूं तो समाना भूल जाती हूं अगला शेर पढ़ती हूं जी बहुत धन्यवाद बहुत जी चाहता है मैं तुम्हें दे दूं पता दिल का बहुत Bracket, तेरा चेहरा निगाहों में छुपा कर खूब हमें जी बहुत बहुत धन्यवाद हमी स्वागत बहुत अच्छा जी धन्यवाद जी बहुत आभार कहा दिल ने धड़क कर दे जरा आवाज प्रियम को कहा दिल ने धड़क कर दे जरा जा सदा तुमको जाने, तुम सदा तुमको बुलाना भूल जाती हूं मैं रख कर खुश तो को सिखा ठिकाना भूल जाती हूं जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया हमें बहुत ही अच्छा धन्यवाद जी आपको कैसे लग रहा है <laughs> सुंदर बहुत सुंदर बढ़िया विचारधाराएं बहुत अच्छी है और जो कहते हैं ना कि जो आखरी चंद को चंद से मिलाना होता है हाँ। और प्लस उसके जो भाव हैं मुखड़े से लेकर के हर अंतरों में जो भाव है वो भाव कैरी और फॉरवर्ड होने चाहिए नहीं तो कई बार क्या होता है कि मुखड़ो में अलग भाव होते हैं और अंतरों में अलग उसी भाव को पूरा अपने कैरी बहुत बहुत ज्यादा हाँ। धन्यवाद आपको आइए आगे बढ़ते हैं और मनीषा जी बेटियों पर अगर आप कुछ लिखी हो तो जरूर उसके लिए बताइएगा कहते हैं विदा करना था बदल रही थी दुनिया हमारी चल रही थी कई दिनों से ये तैयारियां हमारी <laughs> आइए जी मैंने बेटियों पर कुछ लिखा तो है लेकिन इस टाइम वो ए, मेरे फोन के अंदर है अभी अवेलेबल नहीं है मैं एक तो चार पंक्तियाँ को जी शुरुआती दौर की चार पंक्तियाँ सुना देती हूँ आपको जी जी पत्थर ये को कर पिंघलाती बेटियां पत्थर यह को स्पंदित कर पिंघलाती बेटियां बोल पापा मधुकानों में सदा घोल जाती बेटियां बेटियां किस तरह की होती हैं पत्थर ये को स्पंदित कर सिंगलाती बेटियां बोल पापा मधुकानों में सदा घोल जाती बेटियां और नो कम तुम आज भी इनको किसी से नो कम आज भी तुम इनको किसी से हो जरूरत रानी लक्ष्मीबाई बन जाती बेटियां हो जरूरत रानी लक्ष्मी बन जाती बेटियाँ बहुत बढ़िया बढ़िया चलिए बेटियों के लिए परिवार वाले बड़े मुश्किल में आ जाते कभी कभी और उसके बाद ये कहा जाता है कि काश उसे दे देते दहेज में सब खुशियां हमारी काश उसे दे देते दहेज में सब खुशियां हमारी अफसोस कुछ तो रही होगी मजबूरियां हमारी क्या बात <laughs> तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा मनीषा जी बात ही अच्छा लग रहा है और एक और खूबसूरत सा गजल जो आपके जहन में अभी आ रही है तो सुनाइए जी तो बाद फिर सोनी जी से एक और गीत हम सुनेंगे <laughs> जी मनीषा जी सुनाइए जी जी जी मैं पढ़ती हूँ सुनिएगा जी जी मैं पहला शेर पढ़ती हूँ गजल का जी जी ख्वाबो को पल पल भरे थी नहीं ख्वाबों को पल पल भर माना ठीक नहीं बादों को हर रोज भुलाना ठीक नहीं ख्वाबों को पल पल भर माना ठीक नहीं अगला शेर पढ़ती हूँ सुनिएगा आप न हो जब साथ दिवस लम्बे लगते आप न हो जब साथ दिवस लम्बे लगते हर दम में से वक्त गवाना ठीक नहीं खा को पो पल पल भरमाना ठीक नहीं कदमों कदमोकिया हट सुन कर छुप जाते हो कदमों किया हट सुन कर छुप जाते हो प्रियतम में से नजर चुराना ठीक नहीं ख्वाबों को पल पल भर भरमाना ठीक नहीं अगला शेर पढ़ती हूँ अगर मोहब्बत सची है तो कह भी दो अगर मोहब्बत सची बाना ठीक नहीं खाबों को पल पल भर माना ठीक नहीं सांसे धड़कन अधरों के कंपन में भाई मनीषा बहुत थी, बहुत धन्यवाद मनीषा <laughs> जी बहुत सुंदर पंक्तियाँ आपने हमें बेटियों पर सुनाई इसके लिए हम आपको हमारी तरफ से और हमारे सुनने वाले सभी लिसनर्स की तरफ से धन्यवाद करते हैं और कहते हैं ना दोस्तों कि किस्मत वाले हैं वो लोग जिन्हें बेटियां नसीब होती है ये सच है कि उन लोगों को रब की मोहब्बत नसीब होती है तो चलिए इन शब्दों के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं प्यारी सी नन्हीं से आई कोई परी छोटी सी प्यारी सी नन्ही से आई कोई परी थोली सी न्यारी सी अच्छी से आई कोई परी संगीत की तरह ये तो लगे जी को सुनते हैं सोनी जी एक और गीत सुनाइए गए की जो आज का दौर चल रहा है की मेरा धर्म स्थल ऊँचा और दूसरा कहता है नहीं मेरा धर्म स्थल ऊँचा तो उस, उस बात को लेकर के एक जो गुस्सा पैदा हो जाता है तो आपस में जो लड़ाइया हो रही है या किसी के जहन में कई धर्मो के आपस में एक दूसरे के खिलाफ है है ना तो उसमें एक कवि सुदर्शन साहब उनका बहुत प्यारा विचार है इस बात पर तो आज उस बात को थोड़ा सा आज के दौर में आज के दौर में ऐ दोस्त ये मंजर क्यों है आज जित तो दोस्त ये क्यों है जख्म हर शैब हर हाथ में पत्थर क्यों है आज नंजर दो, क्यूँ है जब हकीकत है कि हर जर में तू रहता है जब हकीकत है के हर जर्रे में तू रहता है जब हकीकत है के हर जर्रे में तू रहता है, जब कहीं कहीं तू है तो है तू तो है अगला शेर अपना अंजा तो मालू है सबको फिर भी अपना है सबको फिर भी अपनी में। अपनी हर सिकंदर है जख्म हर शीत हर के हाथ में पत्थर है पथ एक आखिरी ज़िंदगी जीने के ही नहीं जो शायर होता है उसका नाम वो हमेशा आखिर में रखता है तो यहाँ पर आखिर साहब अपना नाम बिल्कुल आखिर पे लगा रहे हैं जाती तो होंगी मनीषा यादव जिंदगी जीने जी अब नहीं अश का है। हर सम्मे हजिक मै अथ है आज मझ दो मंजल तू है धन्यवाद बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आइए आगे, आगे बढ़ते हैं मनीषा जी मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ अशकेश छोपरा जी जुड़ गए हैं, अनुज द्विवेदी मुंबई से जो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं और बाबूलाल प्रोहित जी ने भी आप सभी को याद किया बड़े प्यार से अब आइए आगे, आगे बढ़ते हैं मनीषा जी से मैं जुड़ना चाहूंगा आप सभी को मनीषा जी एक और गजल सुनाइए बिल्कुल आ, सर मैं सुनाती हूँ मैं गजल का पहला शेर पढ़ती हूँ सुनिएगा जी जी जिंदेगी खल रही हूँ मैं टूटी नहीं जरा भी संभल रही हूँ मैं जिंदगी में जिंदगी को खल रही हूँ मैं टूटी नहीं जरा भी संभल रही हूँ मैं और दूसरा शेर पढ़ती हूँ सुनिएगा बहुत बहुत आभार मैं कली की गंध हूँ मंज़िल की चाह है मैं कली की गंध हूँ मंज़िल की चाह है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 और अगला शेर पढ़ती हूँ मैं फिज़ा नहीं हूँ मैं फिज़ा नहीं हूँ और फिज़ा में हूँ बहुत पसंद आएगा मस्जिद करें चराग थी मंदिर जी जी ठीक है। मनीषा जी बहुत ही अच्छा लगा बहुत सुंदर गजल शायरी आपने लिखी है और गजल और शायरियों को देखकर अभी जो वर्तमान समय में एक आर्टिस्ट एक राइटर की क्या स्थिति है और इस कोरोना काल में आपने क्या अपने आप को फील किया किस तरह की बातें आपके माना हॉस्पिटल पर आई थोड़ा सा बताइए मुझे ये लगता है कि व्यक्ति को अपने ऊपर काम करना चाहिए सबसे पहले जैसे उसको अपने बारे में जानना चाहिए और आध्यात्म से भी जुड़ना चाहिए उसको सोच विचार और चिंतन रखनी चाहिए प्लस अपने लिए पॉजिटिव चीजों को उसको अप्लाई करना चाहिए जैसे हम योग से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उससे हमारे मन पर मस्तिष्क पर फर्क पड़ता है चीजों के सोच विचार में हमारे फर्क आता है शरीर से तो स्वस्थ रहते हैं लेकिन योग के बारे में कहा गया है ये आपको चार तरह का स्वास्थ्य देता है फिजिकल मेंटल इमोशनल और स्पिरिचुअल चार चीजों से चार चार तरीके से हमें ये आगे बढ़ाता स्वस्थ रखता है तो जब व्यक्ति स्वयं से जुड़ेगा और स्वयं को जानेगा स्वयं को प्रेम करेगा तो वो और लोगों के साथ भी जुड़ सकेगा मेरा ऐसा मानना है कि पहले इंसान को अपने ऊपर काम करना चाहिए उसके बाद ही वो बाकी चीजों में व्यवहार रख पाता है या इस काबिल कुछ काबिल हो पाता है लोगों से व्यवहार रखने में उन्हें समझने में वो क्या कहना चाहते हैं उनकी बात को अच्छे से विचार करने में विचार करके समझ पाने में तो मेरा थोड़ा इस तरह का विचार आ, एक और बात पूछना चाहूँगा अध्यात्मा और धर्म इसमें क्या अंतर है दोनों एक ही है या अलग अलग है जी बिल्कुल अलग है क्योंकि अध्यात्म जो है वो आपको आपसे जोड़ता है ईश्वर से जोड़ता है और धर्म अक्सर आपको बांट दिया करता है <laughs> जी वैसे धर्म को तो कहीं से लाना नहीं पड़ेगा जो जिस घर जिस धर्म में पैदा हुआ वही उसका धर्म हो गया लेकिन अध्यात्म को पाने पानी <laughs> क्यूँकी धर्म को कोई अलग से लाना नहीं पड़ेगा ना उनको जिस धर्म में पैदा हुआ वही धर्म उसका होगा जी श्री कृष्ण ने भी गीता में ही धर्म को बहुत अच्छे से विस्तार से विस्तृत रूप से उसका वर्णन किया है बात तो ये मेरा यही मानना है की स्वयं को जानो तो आप वास्तविक धर्म से अपने आप परिचित हो जाएंगे जी जी जी मूल तो धर्म को कहते हैं कि धारणा है जो व्यक्ति अपने जीवन में धारणा करता है जिन गुणों जिनको जिन्कुण। है। जिन्कुण। वही कर्म योग भी उसी को कहा जाएगा जहाँ पर अच्छी चीजें आपके अंदर आ जाए और वही चीजें लोगों को दिखे ऐसे नहीं कि आप अच्छे तो फिर कर्म और आपकी भावना आपके शब्द इन तीनों में तालमेल नहीं है जिस व्यक्ति के अंदर ही तालमेल नहीं है तो वो दुनिया से तालमेल नहीं रखेगा ना ही परिवार से रखा बिल्कुल लेकिन एक चीज ये होती है जब आप तालमेल की बात करें स्वयं से जब आप तालमेल कर लेते हैं तो बाहर कहीं ना कहीं में दूसरों को भी भी दिखाई देने लग जाता है है और आपको खुद भी महसूस होता है। जी जी जी बहुत सुंदर मनीषा जी आपने धर्म और अध्यात्म के बीच में क्या अंतर है आज हमारे इस प्रोग्राम के जरिए स्पष्ट किया अध्यात्म हमें अपने आप से जोड़ता है ईश्वर से जोड़ता है और धर्म अक्सर करके हमको बांट दिया करता है आपने बताया कि पहले आप अपने आप को जानो तो आप वास्तविक धर्म से अपने आप ही परिचित हो जाएंगे स्वयं से जब आप तालमेल कर लेते हैं तो बाहर से दूसरों को भी तालमेल आपके जीवन से दिखाई देने लगता है इन्ही सब बातों के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जशने बहारा है इश्क ये देख के हैरा है कहने को जश्न बहारा है इश्क ये देख के हैरा है फूल है। से खुशबू खफा खफा है गुलशन में छुपा है कोई रंज फिजा के चिलमन में सारे सहन नजारे हैं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 जो फिज़ा के चिलमन में हम हम तम तम क्या क्या जीना जीना मस्त मस्त ओ तेरे बिना रतिया सजना तेरे बिना बैंसुआ दि बैसुआधि रतिया सजना हो टूरे तेरे बिना बैसूआी वैसुआधी रती सजना तेरे बिना बैसूआी वैसुआधी रत्तिया सजना हो sare ga le ga ma से कि आप रेकी हीलिंग वगैरह सब शायद करते हैं तो थोड़ा सा बताइए ये योग एंड रेकी में क्या डिफरेंस है योग में भी मैं यही कहूंगी योग में डिफरेंस वैसे इस तरह का कोई कुछ खास डिफरेंस नहीं है दोनों में यही है कि व्यक्ति थोड़ा आध्यात्मिक हो आध्यात्मिक वो किस तरह से होगा उसका स्वयं के प्रति झुकाव होगा जब वो अपने आप को जानने की कोशिश करेगा अपने आप को किसी तरह से एक्टिव रखने की और जो सात्विक ऊर्जाएं होती हैं जो ब्रह्मांड क्योंकि हर चीज वाइब्रेशन पर चल रही है यहाँ पर जो इन चीजों को जानने की कोशिश करेगा की मैं कौन हूँ मैं फेसबुक पर मैंने एक दो पंक्तियां लिखी हुई है की आज फिर मौन हूँ सोचती हूँ मैं कौन हूँ तो जो ये सोच जहाँ शुरू हो जाएगी अपने आप को खोजने का अपने आप को प्रयास किया जाएगा जहाँ ये सवाल उठ जाएगा शुरुआत वहीं से हो जाती है और जब उस पर व्यक्ति कार्य करना शुरू करता है तो योग जो है योग आपको फिजिकल मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल हेल्थ दे रहा है वही मुझे लगता है रेकी भी आपको फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल और पूरी तरह से वो आपको स्वस्थ करता है लेकिन योग को हर कोई आजकल सीख लेता है और उसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है क्योंकि हर चीज में चाहिए लेकिन फिर भी थोड़ा सा ईजी है और अध्यात्म से इसमें रेकी में जुड़ने वाले का मुझे लगता है मेडिटेशन पे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है क्योंकि जितना आप मेडिटेशन करेंगे और रेकी का एक प्लस पॉइंट जो मुझे अनुभव हुआ है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ वैसे जब कोई व्यक्ति ध्यान के बारे में बात करता है विषय में चर्चा करता है या उससे जुड़ने की कोशिश करता है तो उसको प्रयास करना पड़ता है की मैं एक पोजिशन में बैठू और इस तरह से ये ये गतिविधियां मैं करूँ तो मेरा ध्यान लगना संभव है किंतु रेकी में मैंने अनुभव किया है कि जब आप दूसरों को हील करते हैं किसी को ठीक करने की चिकित्सा देने की कोशिश करते हैं तो आपको ध्यान लगाना नहीं पड़ता है आपका ध्यान स्वतः ही लग जाता है हुँ, हुँ, और प्लस पॉइंट ये है कि आप जब हिल किसी को कर रहे होते हैं तो सामने वाला तब हील होता है जब वो एनर्जी आपसे पास होकर गुजरती है मतलब पहले आप ही होंगे उसके बाद वो एनर्जी आगे जाकर काम करेगी तो किसी भी तरह से आपको कोई नुकसान नहीं आपको भी फायदा है सामने वाले को भी फायदा बस मन की भावनाएं वो अच्छी होनी चाहिए आपकी जी जी मनीषा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आज के लिए बस इतना ही और मनीषा जी से बहुत अच्छी बातें हुई और सोनी जी जाते जाते एक चार लाइने जरूर मनीषा जी के लिए सुनाइए आप ओके okay. जी तो अच्छे विचार इनके जिस तरह से और धर्म के बारे में इन्होंने बताया तो मुझे ऐसे लगता है कि है कि एक नेक्स्ट जो धर्म है धर्म एक पहली इनिशियल स्टेज है जिस तरह एक बच्चे को पहले स्कूल में भेजा जाता है तो जब वो स्कूल में जाता है किसी धर्म से अगर कोई बंदा जुण जुड़ता है उस धर्म से जुड़ने के बाद में उसे के के राह पर चलने के लिए उसे प्रेरित वो वो धर्म करता है चाहे वो कोई भी धर्म का हो तो आध्यात्म जो है हमें अपने अंदर जाना है चाहे वो सिख हो हिंदू हो कोई मुसलमान हो हर एक कौम यही सिखाती है कि अपने अंदर उस परमात्मा को खोजना है तो अध्यात्म आत्म, आत्मा में अपने आदि शक्ति को ढूंढना हो अपने ईश्वर को ढूंढना है तो हम जो तो आंखें बंद करके बैठ जाते हैं तो कई बार तो स्टार्टिंग में आध्यात्म मेडिटेशन करते वक्त बहुत से मन में विचार आ जाते हैं पर उन्हें पार करते हुए हमें फिर भी ध्यान कंटिन्यू करना होता है गुरु जैसे में बैठते हैं उन्हें पता है और भी कृपा रही है साधु संतों की और रमेश जी जैसे अच्छे घड़ी जनों की Dhunhi dhunhi ke terha, wajtahi rahal. Dhunhi dhunhi ke terha. बजता ही रहा कभी इस पग पगवे कभी उस पग पगता बज, ही रहा हूं। मैं तरह बजता ही रहा ये आज के समय की एक हम सबकी धारणा बन गई है कि हम जिसके साथ बैठते हैं उसकी वाहवाही करते हैं या उसी के सामने उसकी वाहवा करने लग जाते हैं ये तो अलग बात है। लेकिन घुगरू की तरह बजता ही तो इसका मेरे मानने से अर्थ तो यही निकलता है कि हम हर किसी की खुशामदी तो खैर हर कोई पसंद करता है लेकिन ऐसी झूठी खुशामदी नहीं करनी चाहिए जो किसी को पथ भटका राह भटका दे है ना मैं करता रहा और कहीं मेरी बातें मेरे मन ही में रही कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा मैं बजता रहा मैं करता रहा औरों की कही मेरी बात मेरे मन ही में रही पगी पगी ही ही पग पग में पल बहुत बढ़िया बहुत सुंदर चलिए बहुत अच्छा बहुत बढ़िया धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत सुंदर सोनी जी आपने बहुत सुंदर गज़ल हमें और हमारे सुनने वालों को सुनाया इसके लिए आपको तय दिल से धन्यवाद करते हैं और साथ ही साथ मनीषा जी ने हमें आज योग और रेकी में क्या अंतर है इसका भी स्पष्टीकरण हमें दिया उन्होंने बताया कि जिस तरह योग हमें स्पिरिचुअल मेंटल फिजिकली स्वस्थ रखता है उसी प्रकार रेकी भी हमें स्परिचुअल मेंटल फिजिकल स्वस्थ रखता है लेकिन दोनों में यह अंतर है की योग करने के लिए हमें कुछ गतिविधियों को फॉलो करना पड़ता है जबकि रेकी में ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव करके अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन से दूसरों को हील करना होता है तो चलिए इन्हीं सब बातों मुलाकातों के साथ हम मनीषा जी का धन्यवाद करते हैं और एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं या निजाम میں تیرے बिन خالی آجا प्यार की कश्ती में है प्यार की कश्ती में लहरों की मस्ती में है पवन के शोर शोर में चले हम शोर शोर में गगन से दूर प्यार की कश्ती में लहरों की मस्ती में पवन के शोर शोर में चलें हम शोर शोर में गगन से दूर शोर शोर में चलें हम जोर जोर में गगन से दूर लगे वहाँ पर है प्यार ही प्यार जहा पर ना बिछड़े मिलने वाले जहाँ सब हो दिल वाले तो चल चलो चले। हाँ चले यूं मिलके हाँ मिलके होके खुशी में जू प्यार की कश्ती में है, नहरों की कश्ती में लहरों की मस्ती में पवन के शोर शोर चलिए आज के इस एपिसोड में बस इतना ही सोनी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही साथ मनीषा जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामना करते हैं उनके कविताओं को उनके को सुनकर आनंद आया है और इस आनंद को बरकरार रखिए कहते हैं अभी मनीषा जी के लिए दो लाइनें जरूर सुनाना चाहूंगा दर्द दुनिया का दफन करके सीने में वो मुस्कुरा देती है दर्द दुनिया का दफन करके सीने में वो मुस्कुरा देती है एक बेटी ही है जो ससुराल के लिए माई का टुकड़ा देती है बहुत बहुत बढ़िया। चलिए फिर मिलते हैं और बहुत सारी शुभकामनाएं आप दोनों को मंगल कामनाएं है करते हैं आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप इसी तरह मंचों पर अपना जो है परचम लहराते रहे ऐसी शुभकामना के साथ चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं इस वादे के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी जय हिंद जय भारत जय हिंद जय भारत चलिए दोस्तों आज का ये प्रोग्राम यही समाप्त होता है और आज के हम अपने सभी मेहमानों का तय दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो आज हमारे इस प्रोग्राम में आए और अपने गीतों गज़लों और एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करके हमारे इस प्रोग्राम को और खूबसूरत बनाया तो चलिए फिर मिलेंगे कुछ नई बातें मुलाकातों के साथ तो खुश रहिए गुनगुनाते रहिए और ईश्वर का धन्यवाद करते रहिए ना के तेरे बिन दिल नहीं लगना जिथे भी तू चलना ए, माही तेरे पीछे पीछे चलना तू जी सकती नहीं मैं जी सकता नहीं कोई दूसरी मर त रखदा नहीं कते तेरे बिन यार और कितने तक दाने रहो तुम मुझे देख कर मुस्कराती रहो मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूँ तुम मगर साथ देने का वादा करो मैं यू ही मस्त नगमे लुटाता रहूँ मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं तुम मगर साथ